देवी भागवत रानी का विलाप उनके प्रति का चाँड व्यवहार नागरिकों ने कहा तुम कौन हो यह बालक किसका है और तुम्हारे पतिदेव कहाँ है रात के समय निर्भीकता पूर्वक तुम अकेले ही कहाँ से आकर रो रही हो इस प्रकार कहने पर रानी के मुख से नागरिक किंचन मात्र उत्तर न पा सके तब रानी के प्रति नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया डर के कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हाथ में आयुध लेकर वे परस्पर कहने लगे निश्चय ही यह स्त्री नहीं है क्योंकि इसके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती अवश्य यह बालकों को खा जाने वाली पिशाची है अतएव यत्न करके इसे मार डालना चाहिए यदि कोई आदरणीय स्त्री होती तो इस घोर रात्रि में यहाँ बाहर रहती ही क्यों हो न हो यह पिशाची किसी के पुत्र को खाने के लिए ही यहाँ ले आई है यो आपस में परामर्श करके कुछ लोगों ने तुरंत रानी के केस पकड़ लिए कुछ अन्य व्यक्तियों ने रानी की दोनों भुजाएं पकड़ ली तथा कितनों के हाथ रानी के गले में भिड़ गए राक्षसी अब तू नहीं जा सकेगी यू कहकर बहुत से शस्त्रधारी नागरिक रानी को घसीटकर चांडाल के स्थान पर ले गए और उसे चांडाल को सौंप दिया साथ कहा चाणाल यह बच्चों को खा जाने वाली राक्षसी है हमने इसे बाहर देख लिया है तुम अभी कहीं बाहर ले जाकर इसे मार डालो मार डालो तब चांडाल ने रानी को देखकर कहा मैं इसे जानता हूं बहुतों के मुख से इसकी चर्चा होती है प्रायः लोगों के बच्चों को यह खा जाया करती है परंतु इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं आप लोगों ने इसे पकड़ बहुत ही पुण्य कमाया है आपकी किर्ति जगत में सदा रहेगी अच्छा अब आप लोग सुखपूर्वक यहाँ से पधारें जब मनुष्य गौ ब्राह्मण स्त्री और बालक का वध करता हो स्वर्ण चुराता हो आग लगाता हो रास्ता रूंधता हो शराब पीता हो गुरु की सैया पर सोता हो तथा श्रेष्ठ पुरुषों का विरोध करता हो तो उसका वध करने से पुण्य होता है ऐसे कार्य में तत्पर रहने वाली ब्राह्मण की स्त्री को भी मार डालने में दोष नहीं लगता अतः इसका वध मेरे लिए योग्य ही है इस प्रकार कहकर चांदाल ने मजबूत बंधनों से रानी को बांध दिया फिर उसने केस पकड़कर रस्सियों से बुरी तरह चोट पहुंचाई। इसके पश्चात चांडाल ने कठोर वचन का प्रयोग करके हरिश्चंद्र को बुलाया और उनसे कहा रेदास तू तो बिना कुछ बिचारे इस दुराचार्य स्त्री का तुरंत वध कर डाल चाण्डाल का यह वचन वज्रपात की तुलना कर रहा था उसे सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र का शरीर काप उठा उन्होंने चाण्डाल से कहा मैं इस काम के करने में असमर्थ हूँ मुझे कोई अन्य कार्य करने की आज्ञा दीजिए इसके सिवा आपके कहे हुए असाध्य कार्य को भी मैं कर डालूंगा राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर चांडाल ने उससे यह वचन कहा अरे तुम डरो मत तलवार लेकर इसे मार डालो क्योंकि इसका वध पुण्यप्रद है बालकों को भय पहुंचाने वाली इस राक्षसी की कभी भी रक्षा नहीं करनी चाहिए चाण्डाल की उपरयुक्त बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया जिस किसी प्रकार से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए स्त्री को कभी भी मारना नहीं चाहिए क्योंकि धर्मपरायण मुनियों का कथन है कि स्त्री का वध करना महान पाप है जो पुरुष जानकर अथवा अनजान में भी स्त्री की हत्या कर देता है उसे महाभयंकर गौरव नामक नरक में गिरकर यातना भोगनी पड़ती है